जिनका भोग अभी कुछ बाकी है वे गृहस्थी में रहकर ही ईश्वर का नाम लेंगे नित्यानंद कहा करते थे मागुर माछिर झोल युवती नारीर कोल बोल हरी बोल हरी नाम लेने से मागुर मछली की रसदार तरकारी तथा युवती नारी तुम्हें मिलेंगी सच्चे त्यागे की बात अलग है मधुमक्खी फूल के अस्तित्व और किसी पर भी नहीं बैठेगी चातक की दृष्टि में सभी जल निस्वाद है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 तुम लोग इतना कष्ट करके यहाँ पर आए हो तुम ईश्वर को ढूंढते फिर रहे हो अधिकांश लोग बगीचा देखकर ही संतुष्ट रहते हैं मालिक की खोज बिरले ही लोग करते हैं जगत के सौंदर्य को ही देखते हैं इसके मालिक को नहीं ढूंढते श्री राम कृष्ण गाने वाले को दिखाकर उन्होंने षठ का गाना गाया वह सब योग की बातें हैं हठ योग और राजयोग